तीन पदों में से जो द्वितीय पद हैं तु पूपक्ष का व्यावर्तक है इस अधिकरण का पूर्वपक्ष है सिद्ध वस्तु ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक नहीं है यह पूर्वपक्षी कहते हैं तू शब्द कह रहा है कि ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक नहीं है ऐसा नहीं तो फिर क्या है तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से ब्रह्मपद की अनुवृत्ति आकर के सर्व वाक्यम सावधारणम भवती से एवकार आएगा और सूत्रस्थ तत्कार अर्थ है शास्त्र प्रमाणकम एवकार उसके साथ जुड़ेगा शब्द के अर्थ के साथ तो ब्रह्म शास्त्र प्रमाणकम एव ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा होगी तो ने कहा ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक नहीं है ऐसा नहीं तो पूर्व पक्षी का एक अवांतर प्रश्न होगा तर ही किम यदि शास्त्र प्रमाणक नहीं है ऐसा नहीं तो क्या है फिर तो ब्रह्म तदेव यानी शास्त्र प्रमाणकम एव क्यों तो समन्वयात यह पंचम्त सिद्धांत पद है सिद्धांति की प्रतिज्ञा का साधक हेतु को बताने वाला तो समस्त उपनिषदों का तात्पर्य ब्रह्म में निश्चित होने से समन्वयात का अर्थ है अर्थात तो यह अनुमान बताया गया कि अखंडम ब्रह्म वेदांतज प्रमा विषय वेदांत तात्पर्य विषयत्वात् और इसमें जो वेदांत तात्पर्य विषयत्वरूप हेतु है यह असिद्ध हेतु नहीं है अपितु पक्ष में हेतु की सिद्धि है यानी निश्चय है पक्ष है अखंड ब्रह्म है। और उसमें ये जो वेदांत तात्पर्य विषय स्वरूप हेतु है यह रहता है ये दिखाने के लिए वेदांत के तात्पर्य का अवधारण करने वाले जो उपक्रम उपसंहारादी प्रमाण हैं उन प्रमाणों को बताया गया टीका में भाष्य में तो किसी उपनिषद का उपक्रम तो किसी उपनिषद का उपसंहार वाक्य है उपनिषद के छठवे अध्याय में, के उपनिषद अध्याय का तात्पर्य ब्रह्म में ही है इसके निश्चयक छह प्रमाण टीका में बताए गए सदैव सौम्य इदमग्र आसित एकमेवा द्वितीय इस उपक्रम में सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित परमार्थ सत्ताक्रद्वितीय ब्रह्म अद्वितीय ब्रह्म की प्रतिज्ञा है तो अद, अद्वितीय ब्रह्म विषय उपक्रम है छांदोग्य उपनिषद के छठवे अध्याय का और उपसंहार भी उसी उपनिषद के आठवें खंड में आता है इदं ऐतदात्म इत्सत स आत्मा तत्वसी तो। भी अखंड अद्वितीय ब्रह्म विषयक उपसंहार है तो किसी भी ग्रंथ का उपक्रम तथा उपसंहार जिस अर्थ को बताता है माना जाता है संपूर्ण ग्रंथ का तात्पर्य उसी अर्थ में है तो छांदोग्य उपनिषद के छठवे अध्याय के उपक्रम ने अखंड ब्रह्म को बताया और उपसंहार ने भी अखंड ब्रह्म को बताया इसलिए माना जाएगा छांदोग्य उपनिषद के छठवे अध्याय का तात्पर्य अखंड ब्रह्म में है अखंड ब्रह्म छठवे अध्याय के तात्पर्य का विषय है तो अखंड ब्रह्म यदि छठवे अध्याय के तात्पर्य का विषय होगा तो उसमें एक धर्म रहेगा वेदांत तात्पर्य विषयत्व छठवे छांदोग्य उपनिषद का छठवा अध्याय वेदांत है जैसे गीता का एक श्लोक भी गीता है ना ऐसे छादो के उपनिषद का अध्याय भी वेदांत है और उस वेदांत का तात्पर्य विषय अखंड ब्रह्म हुआ उपक्रम उपसार में एक विषय तत्व होने से और वो जो वेदांत तात्पर्य विषय विषयत्वरूप धर्म है यही तो हेतु है ये है व्याप्य जैसे अग्नि का व्याप्य धुआ है तो व्याप्य जहाँ निश्चित होगा वहां व्यापक का होना जरूरी होता है तभी व्याप्य व्यापक भाव बनता है तो पर्वत में यदि वन्नी नहीं दिख रहा है और धूम दिख रहा है वन्ही का संदेह होगा लेकिन धूम का निश्चय है तो धूम का पर्वत में निश्चय वन्नी के अस्तित्व का ज्ञापक बन जाता है ये बताता है कि वहाँ पर वन्ही भी जरूर है क्योंकि व्यापक के बिना व्याप्य नहीं रहता ऐसे अखंड ब्रह्म में छांदोग्य उपनिषद का छठवां अध्याय रूप वेदांत का तात्पर्य विषयत् व्याप्य है तो उसका व्यापक जो ये है वेदांतज प्रमा विषयत् भी रहेगा वेदांतज प्रमा विषयत्व का अर्थ ही है वेदांत प्रमाणकत्व जैसे चक्षुजन्य प्रमा का विषय कहो रूप को या चक्षुस प्रमाणक कहो एक अर्थ है तो रूप चक्षुस प्रमाणक है का अर्थ है चक्षुजन्य प्रमा का विषय है ऐसे वेदांतज प्रमा का विषय ब्रह्म है का अर्थ है वेदांत प्रमाणक है तो वेदांत प्रमाण तत्व इस अनुमान से निश्चित होता है तो जैसे उपक्रम उपसार में एक विषय तत्व है ऐसे और जो पांच तात्पर्य अवधारक प्रमाण है अभ्यास वो भी छांदो की उपनिषद के छठवी अध्याय में तत्वमसी तत्वमसी ऐसे नौ बार जो आवृत्ति अभ्यास है और अपूर्वता है अत्रव सत सत् सौम्य इस वाक्य से बताया गया उपनिषद प्रमाण से अतिरिक्त प्रमाण से रूप अपूर्वत्व ब्रह्म में और फल तस्वे चिम ये एक उपनिषद वहां छांदों के उपनिषद में वाक्य आता है छठवे अध्याय में वह ब्रह्म ज्ञान का फल कैवल्य की प्राप्ति बताता है और अपूर्वता फल अर्थवाद अर्थवाद है अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इत्यादि और उपपत्ति है वाचारंभन विकारो नामधेय मृति का इतव सत्य मृति का दृष्टान्त से जगत के कारण का सत्यत्व अबाधित्व और जगत में घटादि दृष्टांतों से मिथ्यात्व मिथ्यात्चारंभ तो इस प्रकार यह छे के प्रमाण छांदोग्य उपनिषद के छठवे अध्याय का तात्पर्य अखंड ब्रह्म में बता रहे हैं। तो जैसे उपनिषद के छठवे अध्याय का तात्पर्य अवधारित हुआ ऐसे अन्य अन्य उपनिषदों का भी तात्पर्य अखंड ब्रह्म में अवधारित होता है इन उपक्रम उपसंगारादि तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों से यह दिखाने के लिए ऐत्रे उपनिषद जो ऋग्वेद की है उसका उपक्रम भी बताया आत्मा वा विक अग्र आसित यहां भी उपक्रम में ऐत्रे उपनिषद के अखंड ब्रह्म का आत्मा एवं एक इन शब्दों से ग्रहण है प्रतिपादन है और बृहदारण्यक उपनिषद के मधुकांड का जो उपसार वाक्य है वह भी बताता है तद एत ब्रह्म अपूर्व अनपरम अनंतरम अबा आत्मा सर्वानुभू ब्रह्म सर्वानु इत्यादि मधुकांड का उपसंहार वाक्य भी अखंड ब्रह्म विषयक है तो ये जो मुंडक उपनिषद है अथर्ववेद की उसमें भी ब्रह्म एव एवं अमृतम पुरस्ता तो इत्यादि वाक्य बताते हैं मुंडक उपनिषद का तात्पर्य अखंड ब्रह्म में इसलिए समस्त उपनिषदों का तात्पर्य विषय अखंड ब्रह्म है इसलिए सभी उपनिषदे अखंड ब्रह्म में प्रमाण है जिस ग्रंथ का जिसमें तात्पर्य है वह ग्रंथ उस विषय में प्रमाण है यानी उस विषय विषयक प्रमा का उत्पादक है यह निश्चित होता है तो अखंड ब्रह्म विषयक प्रमा का उत्पा, उत्पादक हैं उपनिषद इसलिए उपनिषद यानी वेद प्रमाणक ब्रह्म है ये जो सिद्धांति की प्रतिज्ञा है ब्रह्म तदेव यानी शास्त्र प्रमाणकम एव समन्वयात। ये जो सूत्रार्थ हैं वह यहाँ भाष्कर भगवान बता रहे हैं अब भाष्य में जो एक वाक्य आ रहा है नच चता नाम, नाम ब्रह्म स्वरूप विषये निश्चित इत्यादि इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार इसे देखिए ननु अस्तु ब्रह्मण तात्पर्य विषय वेदाता एव अर्थ इति इति तत्र आह नच तो कि सैत वेद को ही प्रमाण मानते हैं उनकी ये शंका है कि ब्रह्मण तात्पर्य विषयत्व अस्तु वेदांत यानी उपनिषदों का तात्पर्य विषय भले ही ब्रह्म हो किंतु वेदांतानाम कार्यम एव किन्न तो वेदांत का अर्थ तो कार्य ही क्यों न माना जाए क्योंकि वेदांत वेद है और वह प्रमाण बनना है उसे तो कार्यपरक होना पड़ेगा कार्यपरक वेद ही प्रमाण है तो वेदांत को वेदांत का तात्पर्य ब्रह्म में होने पर भी उन्हें कार्यपरक माना जाए कार्य अर्थ किन्न सो शंका उत्तर देते हुए कहते हैं तह उत्तर आह उत्तरम आह भगवान भाष्यकार आह का करता न इत्यादि वाक्य से इस आशंका का निराकरण भगवान भाष्यकार करते हैं नदगता पदा ब्रह्मस्वरूप विषय निश्चित समन्वय अवगम्य मने अर्थांतर कल्पना युक्ता तो ये कहते हैं कि तदगता इसमें तत्शब्द तद का अर्थ है वेदांत उप निषद तो तदगता उपनिषद उपनिषद गत जो पद है उपनिषद वाक्य हैं और उपनिषद रूपी वाक्य में प्रयुक्त जो पद हैं उन पदों का ब्रह्म स्वरूप विषय समन्वय यानी तात्पर्य निश्चिते सति तो ब्रह्म स्वरूप में तात्पर्य निश्चित होने पर समन्वय अवगम्य माने तो निश्चित जो ब्रह्म स्वरूप है निश्चित यानी सिद्ध जो ब्रह्म स्वरूप है वो तो सिद्ध ब्रह्म स्वरूप में निश्चित ये ब्रह्म स्वरूप का विशेषण है और समन्वय का विशेषण है अवगम्य माने सती तो सिद्ध वस्तु निश्चित का अर्थ है सिद्धे तो सिद्धे ब्रह्मस्वरूप विषय तदगता नाम पदानाम नाम समन्वय माने ऐसा अनु करिए तो उपनिषद वाक्य सिद्ध वस्तु ब्रह्म में तात्पर्य अवगत हो रहा है उपक्रम उपसंगादि प्रमाणों से तो अर्थांतर कल्पना न युक्ता तदगता नाम पदा अर्थांतर कल्पना न युक्ता जो उपक्रम उपसंगादि तात्पर्य अवबोधक प्रमाण तात्पर्य का विषय बता रहे हैं उपनिषदगत पदों का उस अर्थ से अलग तो उपनिषदों का तात्पर्य विषय तो बता रहे हैं उपक्रमादि सिद्ध वस्तु ब्रह्म को तो उस सिद्ध वस्तु ब्रह्म से अलग वो हो गया अर्थांतर वो है कार्य रूप अर्थ और उस कार्य रूप अर्थ की कल्पना न युक्ता न चक। युक्ता के साथ अन्वय करिए ना सका तो इस प्रकार की अर्थांतर की कल्पना ने उपनिषदों का कार्य रूप अर्थ की कल्पना न युक्ता उचित नहीं है हाँ निक्रिया का ये उत्तर है कहा ऐसा क्यों इस प्रकार की कल्पना क्यों नहीं कर सकते जिस अर्थ में तात्पर्य अवधारक प्रमाणों से तात्पर्य निश्चित हुआ अवगत हो रहा है उससे अलग अर्थ किसी वाक्य का क्यों नहीं मान सकते उपनिषद पदों का अर्थांतर क्यों न माना जाए? ये प्रश्न होगा न चयुक्ता में क्यों अयुक्त है अर्थांतर की कल्पना क्यों अयुक्त है इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं भास्कर भगवान श्रुतहानि इत्यादि से कि श्रुतहानि अश्रुत कल्पना प्रसंगात तो जो श्रुत अर्थ है उपनिषदों का वो है सिद्ध वस्तु ब्रह्म और अश्रुत अर्थ है कार्य तो श्रुत अर्थ की तो हानि यानी त्याग वहा त्यागे धातु से हानि शब्द बनेगा तो उसका अर्थ निकलेगा हानि यानी त्याग तो श्रुत अर्थ का त्याग करने की और जो अश्रुत अर्थ है अनिश्चित अर्थ है उपक्रमादि से उस कार्य रूप अर्थ की कल्पना का प्रसंग यह अनुचित प्रसंग है इस प्रसंग के कारण श्रुत अर्थ अर्थ का त्याग प्रसंग तथा अश्रुत अर्थ का अभ्युपगम प्रसंग का निराकरण करने के लिए जो तात्पर्य अवबोधक प्रमाणों से निश्चित अर्थ हैं वही अर्थ उपनिषदों का मानना उचित है कार्यरूप अर्थ मानना उचित नहीं है श्रुत हानि अश्रुत कल्पना प्रसंगात नेशा इत्यादि जो वाक्य है इसका अवतरण लिखने से पहले टीकाकार नच इत्यादि वाक्य का अर्थ बता रहे हैं टीका को देखिए वेदांता नाम ब्रह्मणी तात्पर्य निश्चीय मने कार्या न युक्तम ये वहां तक का अर्थ है तदगता नाम पदा नाम से लेकर के अर्थांतर कल्पना युक्ता न से लेकर के वहां तक का ये अर्थ है कि वेदांता नाम ब्रह्मी तात्पर्य निश्चय माने सति सप्तमी है तो वेदांतों का ब्रह्म में तात्पर्य जब निश्चित हो रहा है तो कार्यार्थत्वम न युक्तम उपनिषदों को कार्य पर मानना उचित नहीं है क्यों तो कहते हैं आपने ही कहा है यत् पर शब्द सशब्दार्थ एक सब विचारकों ने स्वीकारा हुआ न्याय है कि यत्परह शब्द मैंने वाक्य तो वाक्य का ता, तात्पर्य जिस अर्थ में है वही उस वाक्य का अर्थ होगा तो उपनिषद वाक्यों का तात्पर्य जिस अर्थ में होगा तो सिद्ध वस्तु ब्रह्म में है इसलिए सिद्ध वस्तु ब्रह्म ही उपनिषदों का अर्थ होगा न कि कार्य और ऐसा मानोगे तो इस न्याय का विरोध होगा यत्पर है शब्द शब्दार्थ, इस न्याय का विरोध होगा तो यब शब्द शब्दार्थ इस न्याय के आधार पर हम कह रहे हैं कि जिस वाक्य का जिस अर्थ में तात्पर्य निश्चित होता है उस वाक्य का वही अर्थ माना जाता है उससे अलग नहीं अब न चेषाम इत्यादि वाक्य का अवतरण है टीका में कर्त्रादी यदवाद न्याय नेद कर्दिस्तावक तह नाम पूर्वपक्षको स्थापित करते समय मीमसको ने ये कहा था अर्थवाद न्याय, से। अर्थवाद न्याय है। वही से क्रियावाद अनर्थक्यम अतदर्थना से शुरू हो होकर विधिनातु तो एक वाक्यवात स्तुत्यर्थे न विधिनाशु यहां तक का कई एक सूत्र सूत्र समुदाय वो है अर्थवाद न्याय यानी अर, उपनिषद क्या नाम वेदों के अर्थवाद वाक्यों में प्रामाण्य निश्चित करने वाला जो अधिकरण पूर्व मीमांसा का है प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का प्रथम अधिकरण उस अधिकरण में वेदों के अर्थवाद वाक्यों को विधि का शेष बना करके प्रमाण बताया गया विधे अर्थ के प्राशस्त्य में समस्त अर्थवाद वाक्यों की लक्षणा मान करके विधे अर्थ के साथ प्रशंसक रूपे नन्वय उनका करके विधेय अर्थ के प्रशंसक बन करके एक प्रकार से कार्यपरक हो गए वे विधि शेष बन गए और प्रमाण बन गए कार्यपरक होने से प्रामाण्य आया उनमें ऐसा उस न्याय में बताया गया है उस न्याय को कहा जाता है न्याय यानी अधिकरण उसको कहा जाता है अर्थवाद न्याय और उसे उदाहरण बनाकर के दृष्टांत बना करके अर्थवाद वाक्यों को उपनिषद वाक्यों उपनिषदों को भी विधि का शेष मान करके कर्मांग का कर्मांग जो कारक हैं उनके प्रशंसक मान करके उन्हें कार्यपरक कहा जाए और प्रमाण माना जाए ऐसा मीमांसकों ने जो पहले कहा था उसका अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं कि ये कर्मांकर्दि के स्थावक मात्र नहीं है स्थावक यानी प्रशंसक स्तुति करने वाले को स्थावक कहते हैं पाठ करने वाले को पाठक स्तुति करने वाले को स्थावक तो पहले उनका अनुवाद है टीका में कि यद उत्तम अर्थवाद न्याय नेदांता कर्तादिस्तावक याद उक्तम ऐसा जो मीमांसकों ने कहा था कि उपनिषदों को कर्मांग कर्ता तथा देवता आदि के प्रशंसक मान करके अर्थवाद जैसे विधे अर्थ के प्रशंसक हैं ऐसे उपनिषदे कर्मांग कर्त्रादि के प्रशंसक बनकर के प्रमाण होंगे ऐसा जो मीमांसकों ने कहा था कहते तत्र आह उस आ, उनके कथन पर सिद्धांति का ये कहना है सिद्धांत ये कहते हैं स्वरूप प्रतिपादन परता इत्यादि क्रियाकारक फल निराकरण तो न चा उपनिषद प्रतिदनपरतावशीये या तदगत क्रियाकारक्रुते तोनेपनिषद्वाक्यादा ये शब्द तद, तद, तदगत पदों का परामर्शक है तद्गत पद यानी उपनिषदगत पद तो उपनिषदगत जो पद हैं उनमें स्वरूप प्रतिपादन परता नवशीयते नच का अन्वय अवस के साथ करिए अवसीयते का अर्थ है निश्चीयते और नच अवसियते का अर्थ निकलेगा नच निश्चीयते तो उपनिषदों में कर्त्री स्वरूप प्रतिपादन पर ताका निश्चय नहीं किया जाता अनेव कर्ता या संप्रदान कारक या फल के प्रतिपादक नहीं है ये इस वाक्य का अर्थ है तो कर्ता के प्रतिपादक या देवता रूप संप्रदान कारक के प्रतिपादक या फल के प्रतिपादक बनेंगे तब तो हो जाएंगे कर्मशेष के प्रतिपादक और उनमें कार्यपरत्व होने से कर्मांग प्रतिपादकत्व होने से कार्यपरत्व आया और मीमांसकों के अनुसार वे बन जाएंगे प्रमाण कार्यपरक होकर के वो कर्ता कर्मांग के प्रतिपादक बन करके कर्मांग में प्रमाण बनेंगे न कि सिद्ध वस्तु ब्रह्म में लेकिन ये कहा कि सिद्ध वस्तु ब्रह्म परक उपनिषद वाक्यों का कर्मांग कर्त्रादि परत्व नच अवशीय उसका निश्चय नहीं किया जाता कि यह कर्मादिपरक है कर्म के अंगभूत कर्तरादिपरक है करके क्यों तो कहते इसलिए कि उपनिषदों से तो कर्म का हेतुभूत जो द्वैत ज्ञान है उसी का उच्छेदक अद्वैत ज्ञान उत्पन्न होता है अद्वैत प्रमा होती है वे अद्वैत ज्ञान के कर्म के हेतुहूत द्वैत ज्ञान का उच्छेद अद्वैत ज्ञान के उत्पादक हैं इसलिए द्वैत मात्र का बाधक अद्वैत ज्ञान के उत्पादक उपनिषदों का कर्दि परकत्व निश्चित नहीं होगा इस दृष्टि से वह द्वैत उच्छेदक ज्ञान से द्वैत का उच्छेद होता है यह बताने वाला वाक्य प्रमाण के रूप से बता रहे हैं कि तत् केन न कम पश्यत यह जो वाक्य हैं बृहदारणिक उपनिषद का यह बताता है कि ब्रह्म ज्ञान होने पर है तस्याम विद्या विद्यावस्थायाम तो अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अद्वैत बोध होने पर अद्वैत बोध से पहले जैसा स्वयं में कर्तृत्व भोक्तृत्व और देवतादि में स्वयं का उपास्यवादि प्रतीत होता था स्वयं में उपासकत्व देवतादि में उपास्य संप्रदान कारकत्व देवता में और कारकत्व अपने में यजमान में और स्वर्गा में भोग्यत्व ये जो प्रतीत होता था सत्य उसका बाद हो जाता है और ये कहा जाता है तत् यानी तस्याम अवस्थायाम तस्याम अवस्थायाम यानी अहम ब्रह्मास्मी ऐसा बोध होने पर ज्ञान अवस्था में के के न प्रमाणे न और कम यानी कम प्रमेयम दृश्यम और कह पश्चेत ऐसे के न से साधन का व्यावर्तन का किया जा रहा है अक्षेप है आक्षेप अर्थ इसलिए उस समय फिर साधन और दृश्य ज्ञान का साधन ज्ञान का दृश्य विषय और ज्ञान का कर्ता ज्ञाता ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ये जो त्रिपुटी है यह त्रिपुटी नहीं रहती ये द्वैत ज्ञान नहीं रहता द्वैत ज्ञान का आधार तो है अद्वैत ज्ञान का अज्ञान अद्वैत का अज्ञान अद्वैत का अज्ञान द्वैत ज्ञान का आधार है अधिष्ठान है आश्रय है उस पर टिका हुआ है तो अद्वैत का अज्ञान जब तक रहेगा तब तक तो ज्ञान ज्ञे ज्ञाता ये त्रिपुटी रहेगी और जैसे ही अद्वैत बोध होगा तत्वसी वाक्य से तो अद्वैत अज्ञान त्रिपुटी का जो सत्ता स्पूर्ति प्रदायक था सत्ता दे रहा था उसका आधार था परिणाम परिणामी उपादान है ना अज्ञान त्रिपुटी का वह चला जाएगा वह तो अज्ञान रूपी कारण नहीं है तो निमित्ता पाए नैमित्त कश्यापी अपाय के अनुसार वह नैमित्तिक त्रिपुटी भी चली जाएगी निमित्त अज्ञान के चले जाने से और अज्ञान किससे चला गया ज्ञान से अद्वैत ज्ञान से अद्वैत का अज्ञान रूपी निमित्त चला गया तो तन निमित तक जो त्रिपुटी है वह चली गई और यह उपलक्षण है केन कंप सेत ये ज्ञान ज्ञाता ज्ञे त्रिपुटी का उच्छेद बताने वाली जो श्रुति है वह समस्त त्रिपुटियों का कर्ता क्रिया और करण आदि जो गनता गति गम्य आदि जो त्रिपुटिया है यानी द्वैत मात्र है उस द्वैत मात्र का आक्षेप कर रही है यह श्रुति ज्ञान अवस्था में गम्य कहते हैं गमन के विषय को गंतव्य को जहां पहुंचना है और गति है पहुंचना क्रिया पहुंचने के लिए की जाने वाली क्रिया और गमन है उसका साधन तो गमन गंतव्य और गनता गमन है स्वयं वो क्रिया और गनता है गमन करने वाला ये सब जो है काव्यावर्तन हो जाता है उच्छेद हो जाता है जब अकेला ब्रह्म ही ब्रह्म है दूसरा कोई है ही नहीं तो गंतव्य भी नहीं रहेगा तो गति कहा होगी और गंता भी नहीं रहेगा ये सब जब तक अज्ञान है तभी तक है जैसे स्वप्न में होने वाला जो भी व्यवहार है वो तभी तक है जब तक जागृत का अज्ञान रूपी निद्रा विद्यमान है नींद में है तब तक और जैसे ही जग जाता है तो उससे स्वप्न का कारणभूत सुसुप्ति चली गई तो सुसुप्ति का कार्य स्वप्न भी चला जाएगा निमित्त पाय नैमित कश्यप अपाय ऐसे ज्ञान के अद्वैत बोध के होने पर जो कर्म का हेतुभूत द्वैत ज्ञान है वही नहीं रहता है तो फिर ये उप निषदे अद्वैत ज्ञान का उत्पादन करने वाली उनका अर्थ जो कर्ता संप्रदान आदि कारक द्वैत कोटि के कैसे किए जा सकता है यह अर्थ नहीं होगा तो तत्के न कंपस्यत इत्यादि क्रियाकारक फल निराकरण श्रुते ये क्रिया कारक और फल का निराकरण करने वाली जो श्रुति है निराकरण श्रुते कानवे इन तीनों के साथ कर लो क्रिया निराकरण श्रुते और कारक निराकरण श्रुते और फल निराकरण श्रुते तो क्रिया कारक फल यही तो संसार है तो संसार का यानी द्वैत का उच्छेद करने वाली श्रुति ये बताती है कि उपनिषदों का अद्वैत ज्ञान के उत्पादक उपनिषदों में कर्त स्वरूप प्रतिपादन परता का निश्चय नहीं किया जा सकता कि ये द्वैत के प्रतिपादक हैं ये नहीं बताया जा सकता थोड़ी टीका है टीका को देखिए तेषाम कर्म से कर्मशेष न भाति किंतु ज्ञान कि कर्म तत्साधननाशक यानि तो वेदांतों तो में यानी उपनिषदों में कर्मशेष कर्मशेषस्तावक कर्मशेष कर्ता संप्रदान कारक आदि ये है कर्मशेष यानी कर्मांग और कर्म के अंग जो कर्दि हैं, उनका प्रशंसक उपनिषद वाक्यों में न भाती यानी न प्रतीय न भांति का अर्थ है प्रतीत नहीं होता तो फिर क्या होता है किंतु कहते हैं ज्ञान द्वारा कर्म तत्साधन नाशकत्वम एवं अपितु उपनिषदे अपने तात्पर्य विषय अखंड ब्रह्म का ज्ञान करा करके कर्म तथा कर्मांग के उच्छेद तत्साधन यानी कर्मांग तत्साधन में तत्का कर्म तो तत्साधन उच्छेदत्व का अर्थ है कर्मांग उच्छेद कर्मांग के स्थावक नहीं है उल्टे कर्मांग के उच्छेद और कर्म के भी अंगी तथा अंग अंगी जो कर्म और अंग जो कर्ादि इन दोनों के भी उच्छेदक वेदांत वाक्य हैं ज्ञान द्वारा हेदकत्व हाँ? हाँ? भाती भाति नाम ऐसा लगाना स्टावकत्व न भाती किंतु ज्ञान द्वारा कर्म तत्साधन एव एवं भाती तेम तेमें वेदांता नाम तो आगे है टीका में और एक वाक्य इसी वाक्य का अर्थ बताने वाला तत्क न ये जो क्रियाकारक फल निराकरण श्रुति है इसका अर्थ कर रहे हैं टीकाकार तो श्रुतिस्त पद का अर्थ करते हैं तत्र और तत्र का अर्थ है विद्या और विद्या से लेना अद्वैत बोध को वेदांत प्रमा को तो वेदांत से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध उत्पन्न होने पर के कंपसेत कंप्येत ये त्रिपुटी का व्यावर्तन कर रही है श्रुति तो कह पश्चेत के कर्ता के रूप में कह का अध्यार कर दिया प्रथम पुरुष है ना, तो प्रथम पुरुष में कर्ता युष्म अस्मद से अन्य होता है और यहां कर्ता का उच्छेद दिखाना है आक्षेप करना है इसलिए कह शब्द तो कह कर्ता के न करण कम विषय पशेत श्रुते ये श्रुति आक्षेप कर रही है कर्ता का करण का और कर्म का तो ये जो कर्ता कर्म और करण का आक्षेप करने वाली श्रुति है द्वैत मात्र का आक्षेप करने वाली श्रुति है वह ज्ञान द्वारा विद्याकाल में द्वैत दोयत द्वैत का आक्षेप करने वाली श्रुति ज्ञान द्वारा कर्म तथा कर्म साधन की उच्छेदक है ये कहा गया शब्दार्थ बता करके भावार्थ बताया जा रहा है अर्थवादानं तू स्वार्थे तू स्तुति लक्षणा इति भाव जो दृष्टांत हैं मीमांसकों का अर्थवाद उनका तो स्वार्थ में तात्पर्य न होने से विधे अर्थ की प्रशंसा में लक्षणा की जा रही है प्रामाण्य की उपपत्ति के लिए लेकिन वेदांत ऐसे नहीं है वेदांत का तो जो स्वार्थ है अखंड ब्रह्म उसे में तात्पर्य निश्चित हो रहा है अतः ये स्वार्थ में तात्पर्यवान जो उपनिषद हैं, उनको स्वार्थ में जिनका तात्पर्य नहीं है इसलिए विधेय अर्थ के प्रशंसक हैं ऐसे अर्थवाद दृष्टांत से कर्माग के प्रशंसक नहीं कहा जा सकता ये यहां पर कहा जा रहा है कि अर्थवादानतु स्वार्थ फलाभा लक्षण विधेय अर्थ की स्तुति में लक्षण है ये भावार्थ हुआ और उपनिषदों का ऐसा नहीं है अपितु तो में तात्पर्य है स्वार्थ में उनका तात्पर्य मानने पर फल भी है क्या फल है तसे तावदेव चिरम यावन मोक्ष अर्थ संपस्या से बताया गया कैवल्य भाव की प्राप्ति मोक्ष स्वार्थ में तात्पर्यवान उपनिषदों का फल है ज्ञान मात्र से उपनिषदों का जो स्वार्थ है अखंड ब्रह्म उसके ज्ञान मात्र से ही परम पुरुषार्थ मोक्ष संपन्न होता है इसलिए उनका स्वार्थ में फल है और उपनिषदों का क्या वो क्या नाम अर्थवादों का तो स्वार्थ में कोई उनका स्वार्थ लेते तो फल नहीं निकलता इसलिए प्रशंसक मान करके वे प्रवृति के जनक बन जाते हैं विधे अर्थ की प्रशंसा करके सफल हो पाते हैं अब भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है न च परिनिष्ठित इत्यादि इसका उत्तरण है टीका में यद सिद्धव मनाद ब्रह्म न इति तत्र आह वेदार इति अब मीमांसकों के एक-एक पूर्वपक्ष स्थापित करते समय बताए गए आक्षेप का एक प्रकार से अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है तो मीमांसकों ने कहा था ब्रह्म को यदि आप सिद्ध वस्तु मानोगे तो फिर वह घटादि के तरह प्रमाणांतर गम्य मानना पड़ेगा घटादी सिद्ध वस्तु जैसे वेद प्रमाण से अतिरिक्त प्रत्यक्षादि प्रमाण से ही गम्य है ज्ञात होती है उनका ज्ञे है विषय है ऐसे ब्रह्म भी सिद्ध वस्तु है तो घटादि के तरह प्रत्यक्षादि प्रमाण गम्य होगा वेदांत गम्य नहीं होगा वेद प्रमाणक नहीं होगा ऐसा जो कहा था तो यदुक्तम सिद्धत्व न मना न वेदार्थ तो प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषयभूत ब्रह्म वेदार्थ नहीं होगा उपनिषद अर्थ नहीं होगा ऐसा तत्र आह इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने के लिए भाष्कर भगवान ये लिखते हैं कि नच परिनिष्ठित वस्तु स्वरूपत् प्रत्यक्षादि विषयत्व ब्रह्मण कहते मान लिया ब्रह्म सिद्ध वस्तु है घटादी के तरह तो घटादी के तरह सिद्ध वस्तु होने मात्र से प्रत्यक्षादि प्रमाण गम्यता नहीं बताई जा सकती प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि का विषय ब्रह्म को नहीं बताया जा सकता घटादी में प्रत्यक्षादि का प्रयोजक प्रत्यक्षादि गम्यत्व का प्रयोजक सिद्ध सिद्धत्व नहीं है घटादि सिद्ध होने से प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है ऐसा नहीं है अपितु रूपादि गुणवान होने से प्रत्यक्षादि प्रमाणगम्य है अग्नियादि अनुमान प्रमाण के पर्वतादि में विषय सिद्ध होने से नहीं है अपितु धूम के व्यापक होने से है धूम में उनकी व्याप्ति होने से है ऐसे ब्रह्म यदि प्रत्यक्ष और अनुमानादि प्रमाण गम्य हैं, यह आपको बताना है तो घटादि में प्रमाण प्रमाणगम्यता का जो प्रयोजक है रूपाधि गुणवत्ता वो ब्रह्म में दिखाना पड़ेगा तब वह घटादि के तरह बन जाएगा प्रत्यक्षादि प्रमाणगम्य घटादि सिद्ध होने से प्रत्यक्षादि प्रमाणगम्य है ऐसा नहीं सिद्धत्व घटादि में प्रत्यक्षादि प्रमाण गम्यता का प्रयोजक नहीं है रूपाधि गुणवत्ता है वह रूपाधि गुणवत्ता प्रत्यक्षादि प्रमाणगम्यता का प्रयोजक यदि ब्रह्म में रहेगा तो ब्रह्म प्रत्यक्षादि प्रमाणगम्य होगा लेकिन वह प्रत्यक्षादि प्रमाणगम्यता का प्रयोजक रूपाधि गुणवत्ता ब्रह्म में नहीं है अतः ब्रह्म प्रत्यक्षादि प्रमाणगम्य नहीं है ये यहाँ पर बताना चाहते हैं। कि परिनिष्ठित वस्तु स्वरूपत्वी प्रत्यक्षादि नच ऐसा लगाना तो ब्रह्म प्रत्यक्षादि विषयत्म नच अस्ति वो परिनिष्ठित शब्द तो का अर्थ है सिद्ध तो परिनिष्ठित वस्तु स्वरूपत्वी का अर्थ है ब्रह्म सिद्ध वस्तु रूप होने पर भी प्रत्यक्षादि विषयता ब्रह्म में नहीं होगी क्योंकि घटादि में प्रत्यक्षादि विषयता का प्रयोजक सिद्ध वस्तुत्व तो नहीं है अपितु अपितुरु गुणवत्ता वो ब्रह्म में नहीं है ब्रह्म निर्गुण है ब्रह्म अलिंग है व्यापको अलिंग एव कठोपनिषद में कहा गया अलिंग का मतलब व्याप्य रहित उसका असंग होने से किसी में भी व्याप्ति रूप संबंध नहीं रहेगा असंग श्रुति कहती है कि असंग होने से व्याप्ति संबंध ब्रह्म का जिसमें रहता है ऐसा कोई पदार्थ है नहीं जैसा वन्य की व्याप्ति से युक्त धुआ है इसलिए अनुमान प्रमाण गम्य है रूपादि वान होने से घटा घटादि रूपाधिमान होने से प्रत्यक्ष प्रमाणगम में है निर्गुण होने से ब्रह्म प्रत्यक्ष प्रमाणगम्य नहीं होगा और व्याप्ति ब्रह्म की किसी में न होने से ब्रह्म रहेगा अनुमान का अविषय और उपमान का विषय होता है उसके लिए सादृश्य ज्ञान की जरूरत है तो ब्रह्म के समान दूसरा कोई है ही नहीं जिसकी समानता को देख करके उपमान प्रमाण से ब्रह्म का ज्ञान हो जाए वो ब्रह्म उपमेय बन जाए जैसे गवय पदार्थ में तो गाय की समानता रहती है इसलिए कोई बता दे कि गो गवय ऐसा किसी से गाय जैसा ही गवय होता है सुन करके फिर गाय जैसा एक पिंड विशेष देख करके उपमान प्रमाण से जाना जा सकता है लेकिन ब्रह्मा के समान दूसरा कोई न होने से ब्रह्म किसी के सदृश नहीं है श्रुति कहती है न तस्य उपमा अस्थि और प्रतिमा नहीं है उसकी न तस्य प्रतिमा अस्थि रो अनुपमा है और अर्थापत्ति प्रमाण तो अभाव का ज्ञान कराता है ब्रह्म तो सत है भावात्मक है और अर्थापत्ति प्रमाण के लिए भी संबंध की जरूरत होती है हाँ। अनुपलब्धि तो अभाव का ज्ञान कराती है और अर्थापत्ति दिन में न खाते हुए पीनत्व जो दिख रहा है वो रात्रि भोजन का कार्य है ऐसे ब्रह्म किसी का कारण होता और वह कार्य दिख रहा होता और वह बिना ब्रह्म के अनुपन्न होकर के ब्रह्म का ज्ञापक बन जाता अर्थापत्ति प्रमाण लेकिन ऐसा भी नहीं है जो अखंड ब्रह्म है वह तो कार्य कारण रूप विशेषता से रहित है उसे बृहधारण्य उपनिषद के मधुकांड के उपसंगार वाक्य में बताया न अपूर्वम अनपरम अनपरम से बताया कि वह कारण तुरूप विशेष से रहित है और अपूर्व से बताया गया कार्य तुरूप विशेषता से रहित है अविदित और विदित से अलग है क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष जो कार्य कारण है उनसे विलक्षण पुरुषोत्तम है अखंड ब्रह्म अतः ये अर्थापत्ति प्रमाण से भी गम्य नहीं होगा यही छह प्रमाण है इनमें से पांच प्रमाण गम्यता तो रही नहीं और कोई पौरुषे वाक्य भी स्वतः प्रमाण नहीं होता बिना वेद के इसलिए एक स्वतः प्रमाण वेद ही बचा उसी का विषय सिद्ध वस्तु होने पर भी ब्रह्म बनेगा इसलिए कहते हैं कि तत्वसी ब्रह्मात्म भाव शास्त्रम अंतरेण अनावगम्य मनवात कहते इति शास्त्रम अंतरेण ऐसा अन्वय करना तत्वसी का अन्वय करना शास्त्र के साथ तो इति शास्त्रम अंतरेण ब्रह्मात्म भावस्य अनावगम्य मानवात तो ये हेतु बताया जा रहा कि ब्रह्मात्म भाव का मतलब जीव ब्रह्म का एकत्व अपनी ब्रह्मरूपता रूपता तत्वमसी इस उपनिषद वचन को छोड़ करके अभेद प्रतिपादक उपनिषदों को छोड़ करके अन्य किसी भी प्रमाण से जीव ब्रह्म ही है जीवो ब्रह्म न अपरह यह बोध हो नहीं सकता ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म नपरह ये जो सिद्धांत है जगत का मिथ्यात्व जीव ब्रह्म का एकत्व ब्रह्म का सत्यत्व ये बिना उपनिषदों के नहीं जाना जा सकता अतः ब्रह्म सिद्ध वस्तु होने पर भी गम्य नहीं है अपितु शास्त्र गम्य ही है प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म शास्त्र गम्य ही है थोड़ी टीका है टीका को देखिए तत्वमसी शास्त्रम अंतरेण इति संबंध तत्वमसी का अन्वय शास्त्र के साथ करना शास्त्र अंतरेण इसके साथ सिद्ध वस्तु ब्रह्म होने मात्र से यदि प्रमाणांतर गम्य है ऐसा कहना चाहेंगे कुतर्क के आधार पर घटाधि दृष्टांत से मीमांसक तो सिद्धांती कहते हैं आपका धर्म भी साध्य वस्तु होने पर भी अन्य प्रमाण गम्य होगा वेदार्थ नहीं होगा ऐसा कुतर्क से सिद्ध किया जा सकता है वो तर्क बताया जा रहा है इस पर चर्चा हम लोग करते हैं कल ओम पूर्ण मदह पूर।